महाभारत सभा पर्व अध्याय सभापर्व अवतारों की कथा श्री कृष्णवता तत कृष्ण महाबाभीता भयंकर अष्टिंशेये राजे श्रीवत्ण राजन जग्ये तदनंतर अब अट्ठाईसवें द्वापर में भयभीतों को अभय देने वाले श्रीवस्त्र विभूषित महाबाहु भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री विष्णु भगवान का अवतार हुआ लोके बहुमतो नशो स्मृतिमानदेश कालज्ञ शंख चक्र गे श्लोक में परम सुंदर उदार मनुष्यों में अत्यंत सम्मानित स्मरण शक्ति से संपन्न देशकाल के ज्ञाता एवं शंख चक्र गा और खड्ग आदि आयुध धारण करने वाले हैं वासुदेव इत्यालोका हृतकृत सदा जातो चुले जायचिक वासुदेव के नाम से इनकी प्रसिद्धि है ये सदा सब लोगों के हित में संलग्न रहते हैं भूदेवी का प्रिय कार्य करने की इच्छा से इन्होंने विष्णु वंश में अवतार ग्रहण किया है मधुहेति ये यही मनुष्यों को अभय दान करने वाले हैं इन्हीं के मधुसूदन नाम से प्रसिद्धि है इन्होंने ही, ही सकटास यमुनार्जुन और पूतना के मर्म स्थानों में आघात करके उनका संहार किया है कंस आदि कंसादिज खानाज दैत्यान मानुष विग्रहान अयम अय लोकहितार्था प्रादुर्भावो महात्मन मनुष्य शरीर में प्रकट हुए कंस आदि दैत्यों को युद्ध में मार गिराया परमात्मा का यह अवतार भी लोक हित के लिए ही हुआ है कल क्या कल्कवता कल के विष्णु विष्णुयसा भूयस्ोत्प्यते हरी कलेयुगा संप्राते धर्मे शीतलता गाखंडीना गणा धीपाथं भरतर्ष धर्म सेवृद्धम विप्राणतका जया कलयुग के अंत में जब धर्म शिथिल हो जाएगा उस समय भगवान श्रीहरि पाखंडियों के वध तथा धर्म की वृद्धि के लिए और ब्राह्मणों के हित की कामना से पुनः अवतार लेंगे उनके उस अवतार का नाम होगा कल के विष्णु यशा एक च बहो दिव्याण जुतादुर्भा पुराणेश भगवान के ये तथा और भी बहुत से दिव्य अवतार देवगणों के साथ होते हैं जिनका ब्रह्मवादी पुरुष पुराणों में वर्णन करते हैं दाक्षनात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त श्री कृष्ण का प्रागट्य तथा श्री कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं का वर्णन वै सम्पान पौरवंदन आबसेम धर्मराजो जुधिठिर वै सम्पान जी कहते हैं जन्मे जय भी के इस प्रकार कहने पर पुरुवंश को आनंदित करने वाले कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः उनसे कहा